थया मांडु उपनिषद इसमें हम लोग चतुर्थ अलात शांति प्रकरण का अ का संख्या देख रहे थे निवृत्या प्रवृत्त निश्चला तदास्थिति विषय सही बुद्धा न तत्साम्यजन अद्व चित जब निवृत्त हो जाता है और अप्रवृत्त होता है द्वित विषय से निवृत्त हो जाता है और ब्रह्माकार वृत्ति में भी अगर प्रवृत्त नहीं होता है तो चित्त का स्वाभाविक स्थिति हो गया निश्चला स ही बुद्धा विषय तत्सा अजम ज्ञानी ज्ञानीलों का वही स्थिति है भाष्य में द्वैत द्वैत विषय से निवृत्त हो जाता है और विषयांतरे चवृत्य द्वैत विषय को छोड़ करके अन्य विषय और क्या रह जाएगा कहते हैं की अद्वैत विषय अद्वैत विषय में भी प्रवृत्त नहीं हो रहा है अर्थात ब्रमाकार वृत्ति नहीं कर रहा है कोई भी द्वैत वृत्ति नहीं है और ब्रमाकार वृत्ति भी नहीं है अर्थात केवल शुद्ध स्थिति हो गया वास्तविक इस प्रकार स्थिति क्या है कहते हैं ब्रमाकार वृत्ति जब पहले पहले होगा तो लगेगा की ब्रह्माकार वृत्ति हो रहा है अश्मी इस प्रकार के थोड़ा त्रिपुटी का भान आएगा किंतु ये जब मतलब गभी हो जाएगा धीरे धीरे अभ्यास क्रमों में तो ये ब्रह्माकार का वृत्ति हो रहा है ऐसा पता नहीं चलेगा सुसुप्ति नहीं है किंतु पता नहीं चलेगा तथा त्रिपुटी भान नहीं आएगा समाधि होगा जिसमें तो ऐसा स्थिति को कहेंगे कि विषयांतर में भी वो प्रवृत्त नहीं है अर्थात कोई वृत्ति बनता है ऐसा जब पता नहीं चलता इसको छह नंबर दिया है विषयांतरे पांच नंबर में दिया था द्वैत विषयात् अर्थात वर्तमानिकात वर्तमान कोई द्वैत विषय में प्रवृत्त नहीं होता है और विषय विषयांतरे अद्वैत आत्मक स्वरूप विषय वा अद्वैत जो स्वरूप है उसमें भी प्रवृत्त नहीं हो रहा है अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति भी नहीं हो रहा है अप्रवृत्य आगे भाष्य में अभाव अभाव दर्शन अर्थात द्वैत से अभाव दर्शन चित्त निश्चला चित्त आठ नंबर टिप्पणी चित्त का अर्थ चित, चित कहते हैं निश्चला निश्चला चलन वर्जिता त्रह्म स्थिति चित्त विज्ञानीस घन लक्षण इस प्रकार उस समय में स्थिति क्या हो जाता है कहते हैं ब्रह्मस्वरूप सदा स्थिति तो ब्रह्मस्वरूप ब्रह्माकार वृत्ति भी नहीं है वो ब्रह्मस्वरूप ये पंचदश में एक श्लोक है दर्शना दर्शने हित स्वयं केवल रूपत ये ये सतु ब्रह्म ब्रह्म न तो ब्रह्मविद ऐसे वो ब्रह्मविद नहीं है वो ब्रह्म ही है ब्रह्मविद अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति वाला को कहा जाएगा तो वो किंतु ब्रह्म विद्य नहीं है ब्रह्म ही है पंचदशी का श्लोक है ये या ऐसा ब्रह्म स्वरूप स्थिति तो ब्रह्म स्वरूपा स्थिति वो चित्त अद्वय विज्ञान एक रस घन लक्षण अद्वय है विज्ञान एक केवल ज्ञान मात्र है घन घन अर्थात उसमें कुछ विजातीय नहीं है कोई वृत्ति और नहीं हो रहा है इस प्रकार की जो स्थिति है ये अद्वय विज्ञान के ऊपर चार नंबर टिप्पणी दिया अद्वय इत्यादि द्वैत शून्य विज्ञप्ति मात्र आनंद अखंड स्वरूप द्वैत शून्य विज्ञप्ति मात्र आनंद अखंड स्वरूप आनंद स्वरूप है अखंड स्वरूप है द्वैत का भान नहीं है मेरे को वृत्ति हो रहा है ऐसा भान नहीं होना है स ही अस्मद विषयो गोचर क्योंकि वो स ही यस्मत विषय अर्थात गोचर परमाथदर्शीना बुद्धा वो ज्ञानियों का ही ये विषय है तस्मात्म्यम च इसलिए तस्मात तस्मात्म्यम तत्त वही ब्रह्मस्वरूप साम्यम अर्थात उसमें है और कोई द्वैत नहीं है साम्यम का अर्थ अद्वैत परम निर्विशेषम अजम अद्वयम निर्विशेष कोई विशेष नहीं है सारे धर्म कोई धर्म आने से विशेष कर देगा और धर्म नहीं है तो निर्धर्म का तो निर्विशेषम अजम अद्वयम कोई द्वैत भी नहीं है इस प्रकार के अर्थात द्वैत जितना जितना चित्त से हटे अर्थात जब चाहेंगे चित्त स्थिर हो जाए स्थिर हो गया कोई द्वे नहीं चलेगा किन्तु संस्कार बस फिर चलेगा उसको फिर बंद करना है तो यही बार बार ये अभ्यास है ये जो हम उसको बंद करते हैं बंद करते हैं कहीं एक जगह में लगाते हैं अन्य स्थान पर लगाते हैं तो ये योग हो गया अगर आत्मा में केंद्रित करते हैं निर्गुण निराकार आत्मा में वो निधिध्यासन हो गया हम हिमालय में भी ध्यान कर सकते हैं गंगा जी में भी ध्यान कर सकते हैं अगर स्वरूपों में ध्यान करेंगे ये निधिध्यासन हो गया स्वरूपों अर्थात केवल में और उसमें कोई धर्म नहीं है बाकी इस प्रकार करेंगे तो निधिध्यासन होगा स्वरूप पहले निश्चय होने के लिए ये प्रवृत्ति थोड़ा घटना है बहराग्य दृढ़ होना है तभी ये अनुभव आता है एक बार अनुभव आने से फिर उसी को आगे चिंतन करना है ये अस्सी श्लोक उच्चारण करेंगे आगे टीका में यो मोक्ष विदुषा विषयो दर्शित तम एव पुनर्सीनष्टि अजमीति यो मोक्ष जो मोक्ष विदुषा विषय दर्शित कहा गया सही बुद्धा नाम विषय तभी वो विद्वान का ही विषय है मोक्ष दर्शितम दर्शितम दिखाया गया तम एव पुनर्सीनष्टि उसको फिर विशेष करके उसका स्वरूप फिर बताते है वो जो मोक्ष का स्वरूप मोक्ष अर्था ब्रह्म ब्रह्म का स्वरूप फिर कहते हैं अजमनिद्रमस्व भवति स्वयं सकद् विभा तो ह्यश धर्मो धा स्वभावत अजम अनिद्रम अस्वप्नम स्वयं प्रभातम भवती सकृत विभा धर्म स्वभावत धातु, धातु स्वभावत या तो जैसे है ऐसे उनम हो जाएगा अजम अजम अर्थात जन्म तो स्थूल शरीर का होता है इसका स्थूल शरीर के साथ संबंध नहीं होने से इसका जन्म नहीं है इसलिए अजम अनिद्रम निद्रा निद्रा अर्थात अज्ञान अज्ञान अर्थात कारण शरीर अनिद्रम कह देने से कारण शरीर भी नहीं है और स्वप्न स्वप्न अर्थात ये कौन सा शरीर है सूक्ष्म शरीर तो अभी कहते हैं कि अस्वप्न अर्थात सूक्ष्म शरीर भी नहीं है अर्थात शरीर त्रय ये व्यतिरिक्त तो तीनों शरीर से ये भिन्न है अरे स्वयं प्रभातम प्रभात प्रभात प्रकर्षेण भवति स्वयं अर्थात प्रकाशातर नैरपेक्षेण इतर अवभाषक तो ये आत्मा जो चित कहते हैं सत्चित आत्मा तो चित चित का यही लक्षण भगवान कर दिए हैं तो में प्रकाशातरेण नैरपेक्षेण प्रकाश मन सत इतर अवभाषक स्वयं प्रकाश होने के लिए दूसरों का आवश्यकता नहीं है ये दूसरों का प्रकाशक है ये स्वयं प्रभातम भवति प्रभातम भातम भवति और सकृत विभातो ही एव एक बार प्रकाश हो गया तो फिर प्रकाश ही रहेगा क्योंकि आवरण करने वाला जो अज्ञान है वो अनादि है जो अनादि है उसका उत्पत्ति कब होती है नहीं होगा और एक बार नाश हो गया नाश हो गया तो फिर आगे और आने वाला नहीं है इसलिए कहते हैं सकृत सकृत है था एक बार एक बार विभात हो गया विशेषण भान हो गया ज्ञान हो गया तो फिर सदा ऐसा रहेगा सकृत एक नंबर टिप्पणी जो है सकृत विभात एक बार हम एव पुनर न आवृतवात एक बार अगर हो गया विभात हो गया प्रकाश हो गया फिर पुनर्न आवृतत्व फिर दोबारा आवृत नहीं होगा क्योंकि जो अज्ञान है अनादि है उसका सृष्टि नहीं होने वाला है एक बार नाश हो गया ज्ञान से फिर दोबारा नहीं होना सकृत विवाह तो ही एव ऐस धर्म ऐसा दो नंबर टिप्पणी देते कहते हैं इदम अस्तु शनिकृष्टे च समीप रूपम एत द, एश, एश, एश, चो रूप एक अर्थात समीप तरवर्ति नजदीक रूपम चोपम अदशस्तु विप्रकृष्टे तदि तो परोक्षे बीजानिया हाँ, कहते हैं अर्थात समीप तरवर्ति अर्थात यही हमारा प्रत्येगात्मा हम यही है अर्थात हम ही है तो हमसे और नजदीक वाला कौन होगा इसलिए कहते हैं ऐसा धर्मो धर्म अर्थात धरती धर्म कई तो मनि प्रत्यय यहाँ कर्ता में होता है धरती इति धर्म और धातु धातु अर्थात धीयत अश्विन इति धातु जिसमें सब रखा जाता है स्थापन किया जाता है उसको धातु कहते हैं परमात्मा धर्म भी है और परमात्मा धातु भी है जैसे कहते हैं ना शरीर तीन धातु से चलता है बात और पीत कफ ये तीन धातु शरीर का धारण कर लेते हैं शरीर इसी में ही रहता है स्थिर रहता है इसलिए इसको धातु कहा जाता है इसी प्रकार की जो परमात्मा है ये धातु है यही धर्म है तो धर्म का इसलिए दो प्रकार व्याख्यान देते हैं इति धर्म और इति धर्म जो धारण करता है जगत को वो धर्म है परमात्मा और जिसको धारण किया जाता है मन में परमात्मा वो धर्म है धरती और ध्रीयते दोनों उपाय से धर्म का व्याख्यान कभी किसी ने कहा धर्म एक अश्लील शब्द है उस भाषा में बोला भाई उस भाषा को लेकर के आप धर्म क्यों कहते ये जिस भाषा में धर्म शब्द है उस भाषा में उसका अर्थ देखना ये तो जैसा कहेंगे ना हम लोग गौ माता को पूजा करेंगे वो लोग इसको लेके काट देंगे कहेंगे उनका अर्थ में तो ये तो काटने वाले पशु हैं क्योंकि उनका अर्थ को लेकर आप धर्म का व्याख्यान करेंगे तो ये वो तो इसको विरोध करने वाले होते हैं वो तो धर्म का सर्वदा विपरीत व्याख्यान नहीं देंगे हम इसको पूज्य शब्द कहेंगे वो उसको अश्लील शब्द कह देंगे तो उनका स्वभाव ऐसे है धर्म शब्द का वास्तव अर्थ है परमात्मा तो धर्वती धर्म अथवा तो ध्रीयते धर्म धीर्य मतलब वही धार्यते धार्यता निजंत तो कर देंगे तो निजंत तो नहीं करने से ध्रियते हो जाएंगे तो निजंत धारण करवाया जाता है गुरु के द्वारा धारण करवाया जाता है फिर आगे वो धारण करे तो धार्य तो भी कहा जा सकता है स्वभावत तो आगे कहते हैं धर्मो धातु स्वभावत स्वभाव तो। से स्वभाव से अर्थात इतर निरपेक्ष हो करके, ये किसी को और अपेक्षा नहीं करता है टीका में स्वयं प्रभात हेतु आह स्वयं प्रभात है ये इसमें हेतु क्या है कहते सकृत विभात अर्थात एक बार अगर प्रकाश हो गया तो सर्वदा प्रकाशमान रहेगा ही तो इसलिए कहते थे कि सर्वता ये प्रभात है तो प्रभात हो जाने के बाद फिर सायम आ जाएगा कहीं और नहीं हो पाएगा इसलिए वो प्रभात ही है प्रकर्षण भात सर्वदात सर्वदा तो प्रकाशमान ही रहेगा आगे टीका में कल्पित सर्वस्व धारणार्थ धर्मो ये जो आत्मस्वरूप है ब्रह्म है उसको धर्म क्यों कहा जाता है कहते तो पूरा जगत का धारण यही करता है कल्पित से सर्वस्व धर्म ब्रह्म में ही ये जगत कल्पित है ना सो कथमअपरतंत्र भवित्म अर्हती अनवस्थान अथ स्वयं ज्योतिर इत्याह ये जो आत्म तत्व तो तो है किसी प्रकार की परतंत्र नहीं हो पाएगा अर्थात ये सभी को धारण करेगा अगर इसको कोई और धारण करेगा तो फिर इसको जो धारण करेगा उसको धारण करने वाला और एक होगा ये अनवस्था हो जाएगा इसलिए कहते हैं कि कथमपि परतंत्रो भवि न अर् न असौ ये आत्म तो तो ये कभी परतंत्र नहीं होगा अर्थात इसको कोई धारण करेगा हमारी कोई रक्षा करे तो हमारी कोई रक्षा करने वाला है नहीं ये शरीर मनोबुद्धि इत्यादि का कोई रक्षा कर सकता है किंतु हमारा रक्षा कोई करेगा कहते वो नहीं हो पाएगा हमारा कोई रक्षा आवश्यक नहीं है न असो कथमपि परतंत्रो भवितुम अर्ती क्यों अनवस्थान अगर इसका भी कोई फिर धारण करेगा तो अनवस्था होगा अतः तो स्वयं ज्योति ही इसको प्रकाश करने वाला और कोई नहीं है ये सभी को प्रकाश करेगा इसको प्रकाश करने के लिए कोई नहीं है ये तो अर्थात तो आत्मविषय में तो स्पष्ट है हम कहते हैं चक्षु जान लिया आप ये प्रकाश को ये प्रकाश प्रकाश करता है घट को चक्षु प्रकाश को प्रकाश करता है चक्षु को बुद्धि प्रकाश करता है बुद्धि को मैं जानता हूँ मेरे को कौन जानता है कहते मेरे को और कौन जानता है मैं ही तो बुद्धि को जानता हूँ <k Lake> बुद्धि प्रकाशित होने के बाद फिर जगत बुद्धि जब तक नहीं है जगत भी नहीं है सुश्रुति में इसलिए पहले में मैं ही प्रकाशक है इसको स्वयं ज्योति कहते हैं आत्मस्वरूप स्वयं ज्योति स्वयं ज्योतिषम एव एष्टव्य अच्छा धर्म श्लोक में कहा धर्म अर्थात ये सभी का धारण करता है किंच आगे टीका में किंचीयते निधीयते सर्व निक्षिप्य अस्मि अस्मिन धातु आत्मा उच्यते आत्मा को धातु भी कहा जाता है क्यों कहते हैं धीयते धीयते अर्थात निधिते निधि अर्थात तो तो तो इसी में सब छुपा करके रखा जाता है निधि अर्थात तो गुप्तधन इसी में सब गुप्त करके रखा जाता है सर्वम निक्षिपते निक्षिपते अर्थात बिली अत नी दिया निक्षिपते बिलीयते अर्थात इसी में सब लीन हो जाते हैं कब टिका में कहते हैं सुषुप्ता दो सुसुप्ति में मेरे में सब लीन हो जाते हैं क्योंकि सुसुप्ति से जब उठते हैं पदार्थ तो सब कहा से आ जाते हैं पहले मै निकला मै निकलने के बाद फिर बुद्धि निकली बुद्धि निकलने के बाद फिर आगे इंद्रिय अनुभव होने लगे फिर जगत अनुभव होने लगे तो इसलिए सब में में ही ये लय हो जाता है अस्मिन आत्मा उच्य इसलिए आत्मा को धातु भी कहा गया तथा सर्व ज्ञान साधन से उपसंहारे सुसुप्ताक्षित आत्मन सिद्धे स्वयं ज्योतिषम अष्टव्यम आह तथा तो चर्वस्व ज्ञान साधन ज्ञान का जितने साधन है इंद्रियां मन बुद्धि ये सब सुसुप्ति में काम करते हैं सब लय हो जाते हैं तो इसी को कहते हैं सर्वस्व ज्ञान साधन से उपसंहार है सुसुप्ति में सारे ज्ञान साधनों का उपसंहार उपसंगार अर्थात उनका सब लीन लय हो गया सब ग्रहण कर लिया गया साक्षी तया आत्मा सिद्धे आत्मा वह साक्षी रूपेण है कहते आत्मा साक्षी रूपेण सुसुप्ति में है कैसा पता चलता है क्योंकि उठ करके कहता मैं तो था आप तो थे कैसे पता नहीं चला का या? कुछ पता नहीं चलता था पता क्यों नहीं चलता था पता चलने के लिए जो सब चाहिए था मनोबुद्धि इंद्रिय वो सब लीन हो गए थे कि तो मैं तो था मैं सुसुप्ति में नहीं था ये कोई स्वीकार नहीं करेगा कर मैं तो था अच्छा स्वयं ज्योतिष्ठम अष्टव्यम इसलिए आत्मा स्वयं ज्योति है धातु इसको श्लोक में कहा धातु धातु अर्थात सब कुछ इसी में ही धारण किया जाता है ये रहता है बाकी सब तो लीन हो जाते हैं कि आत्म आत्मन स्वयं ज्योतिष अन्यथा घटवत अनात्मत्व प्रसंगात अनुमान दे आत्मत्वाद आत्मनः स्वयं ज्योतिष्वम आत्मा स्वयं ज्योति ही क्यों तो जो जिसमें आत्मत्व नहीं रहेगा वो स्वयं ज्योति नहीं होगा घट में आत्मत्व रहेगा मैं घट हूँ नहीं है इसलिए घट स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश नहीं है घट को अन्य कोई प्रकाश करेगा तो ये अनुमान देते हैं अन्यथा घटपत अनात्मत्व प्रसंगत तो जो स्वयं ज्योति नहीं होगा वो अनात्मा होगा घट जैसा हो जाएगा तो मैं ही केवल स्वयं ज्योति में ही जानने वाला हूँ तो जितना जितना ये बाहर पदार्थ की आवश्यकता घट जाएगा उतना उतना मैं स्वयं ज्योति हो जाएगा अरे बाहर पदार्थ में आवश्यकता उसके लिए महत्व बुद्धि उसके लिए फिर प्रवृत्ति ये सब होने से स्वयं ज्योति कहा सिद्ध होगा इसलिए तो शास्त्र वृदारणिक स्वयं ज्योति को स्वप्नों में दिखाता है जागृत में नहीं क्योंकि जागृत में तो बुद्धि चलती रहेगी तो ये सब पदार्थों वहां से भीड़ करते रहेंगे अगर जागृत में हम ये भीड़ को धीरे धीरे घटाएंगे तो फिर हमको अनुभव होने लगेगा स्वयं ज्योति का तो ये भीड़ को घटाना यही वैराग्य है जितना जितना भीड़ घटेगा उतना उतना भैराग्य दृढ़ तो ये स्वयं ज्योतिष स्... स्वयं ज्योति का दृष्टांत तो देने के लिए हाँ स्वप्न अन्य समय जागृत में नहीं दिखा पाएंगे सुसुप्ति में ये बुद्धि नहीं रहती है यम तथा घट क्यूँ एक ही तो है न और दृष्टांत तो और कहाँ मिल जाएगा अर्थात तो जहाँ आत्मत्व तो नहीं जहाँ स्वयं ज्योतिष तो नहीं रहेगा वहाँ आत्मत्व तो भी नहीं रहेगा एक ही है आगे टीका में आकांक्षापूर्वक योजयति तदक्षरा योज आकांक्षापूर्वक श्लोक का अवतरण करके अर्थ भाष्यकार यहाँ तक तो टीकाकार श्लोक का व्याख्यान कर रहे थे थेकार श्लोक का व्याख्यान कर रहे हैं श्लोकमता योजयति उसका अक्षर मतलब श्लोक का व्याख्यान भाष्यकार करते हैं पुनरपी कीदृश्चुद्धा विषय इह ये जो पूर्व श्लोक में कहा गया सही बुद्धा नाम विषय तो ये जो आत्मतत्व तो किस प्रकार की है कि दृश्य की दृश्य किस प्रकार किस प्रकार है ये आत्मतत्व तो जो ज्ञानियों का विषय है कहते हैं स्वयं तभातम भवती वो स्वयं ही प्रभात होता है प्रभात अर्थात प्रकर्षण भात अन्य पदार्थों को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है किन्तु ज्ञान को मतलब ये आत्मा का अनुभव करने के लिए अन्य को देखने के लिए प्रकाश चाहिए को देखने के लिए और एक प्रकाश चाहिए तो प्रकाश को देखने के लिए प्रकाश नहीं चाहिए और ये आत्मा तो तो ये तो अंतिम प्रकाश है तो इसलिए प्रकाश को देखने के लिए और कोई प्रकाश नहीं चाहिए स्वयं एवं तत्प्रभातम भवती न आदित्यदि अपेक्षम स्वयं ज्योति स्वभावम इत्य आदित्यदि प्रकाश के चलते ये प्रकाशित होगा आदित्य उदय होगा तो मैं जानूंगा मैं हूँ ऐसा नहीं है इसलिए स्वयं ज्योति ही स्वभावम स्वयं ज्योति स्वयं ज्योति अर्थात स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है सकृत विभात श्लोक में कहा सकृत विभात इसका अर्थ सदा एव इति एवं एक बार प्रकाश हो गया तो हमेशा प्रकाश रहेगा कहते एक बार प्रकाश होने से पहले तो प्रकाश नहीं था कहते प्रकाश तो था उसके ऊपर एक आवरण था तो जिस समय में आप दीप को एक घट के अंदर में रख देंगे तो दीप दीप रहेगा उसके ऊपर घटा है घटा हट जाएगा तो दीप प्रकाशित तो हो गया घट को खाली हटाए हम दीप को प्रज्वलन करने के लिए कोई उद्यम नहीं था इसी प्रकार के आत्म तो सदा प्रकाशमान है खाली आवरण हटाने के लिए ज्ञान चाहिए क्योंकि आवरण है अज्ञान अज्ञान ज्ञान से हटेगा तो ज्ञान होने से अज्ञान हट गया स्वयं प्रकाश तो है ही अगर वो स्वयं प्रकाश नहीं होगा तो ये अभी जो जानता है वो कैसे जानता है तो कहते हैं ये जो बादल है वो सूर्य को ढाक दिया अगर सूर्य को बादल ढाक देगा ये बादल को कौन प्रकाश करता है सूर्य सूर्य ही प्रकाश करता है जो सूर्य को आवरण करता है उसको सूर्य ही प्रकाश करता है इसी प्रकार की यहाँ आत्मतत्व तो तो का आवरण कौन करता है अविद्या <laughs> ये अविद्या को प्रकाशित तो कौन कर रहा है अविद्या को कौन जान रहा है आत्मा ही जान रहा है तो इसी को आवरण करता है और उसी के द्वारा प्रकाशित तो हो रहा है हम जान रहे हैं हमको ब्रह्म का अज्ञान हो रहा है ये हम जो जान रहे हैं अज्ञान को ये हमसे भिन्न है तो हम ये अज्ञान के द्वारा क्यों आवृत तो होंगे हम तो ज्ञान रूप ही है इतना ज्ञान हो गया ये निश्चय हो गया ये अज्ञान के द्वारा हम आवृत्त होकर के मानते रहेंगे कि हमको अगर ज्ञान चाहिए हमको ज्ञान चाहिए तो इतना ही निश्चय हो जाना किंतु ये नहीं होगा तब तक जब तक हमको कुछ चाहिए ये चाहिए वो चाहिए तो ये चाहिए वो चाहिए अगर होगा तो फिर हमको कुछ नहीं चाहिए हम असंग कूटस्थ आत्मा ये निश्चय नहीं होगा इसलिए एक भी इच्छा अगर रहेगा ये कूटस्थ आत्मा तत्व ये अनुभव में नहीं आएगा जितना जितना इच्छा छूटेगा उतना उतना ये अनुभव दृढ़ होगा आगे टीका में पुनरअपी पुनरअपी इत्यादि अच्छा पुनरपी आगे टिका में धातु स्वभावत एकम पदम गृहत्वा ब्याचस्टे श्लोक तो में दिया गया धातु स्वभावत भिन्न पद दिया गया अभी भाष्यकार इसका व्याख्यान कर दिए हैं कि ये सकृत विभात ये ब्रह्म है ये आत्मतत्व तो है इस प्रकार भाष्य में अंतिम पंक्ति देते हैं ऐसा एवं लक्षण आत्माख्यो धर्म धातु स्वभावत भिन्न पद करके कहते हैं एवं लक्षण इस प्रकार के अजम अनिद्रम अस्वप्नम स्वयं प्रभातम भवती इस प्रकार की लक्षण वाला जो आत्म रूप धर्म है वही धातु है स्वभावत अर्थात स्वयं प्रकाश है धातु है धर्म है धातु स्वभाव तो भिन्न पद करके व्याख्यान करते हैं अभी कहते हैं धातु स्वभाव तो एक पद है धातु का अर्थ वस्तु वस्तु का अर्थ ब्रह्म ये ब्रह्म स्वभावत अर्थात ब्रह्म स्वभाव है ये जो आत्मतत्व तो है वो ब्रह्म स्वभाव ही है टीका नवक्षिता पूर्वस्मात न अतिरिच्य जब वस्तु स्वभावत को एक पद कर देंगे ये वस्तु हु स्वभावत में भिन्न पद में जो अर्थ था ये वही समान अर्थ है धातु स्वभावत अर्थात ये ब्रह्म स्वभाव है इसी में ही सब सुसुद्धि अवस्था में लय हो जाता है ये श्लोक उच्चारण करेंगे तो ये स्थिति को सब अनुभव करने का अर्थात उपाय वही है कि एक भी इच्छा नहीं रहना जितना इच्छा घट जाएगा फिर बिल्कुल ये स्थिर रहेगा हमेशा लगेगा हा मैं तो और मेरे को क्या जानना है अंतिम इच्छा क्या है मेरे को ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए इसलिए कहेगा गया मुमुक्षु। मुमुक्ष्यु तो ये मुमुक्ष्यु इसका वहां कहा मोक्ष में भूया दीति दृढ़ इच्छा मुमुक्ष तो दृढ़ के लिए वहां कहा जाता है कि इतर इच्छा राहित्यम मेरे को मोक्ष होना चाहिए दूसरा कुछ भी नहीं होना चाहिए जगत का कल्याण कर दूंगा ये कर दूंगा वो कर दूंगा ये सब नहीं है ये सब इच्छा भी अर्थात वो फिर जगत का पहले कल्याण करेगा कितने जन्म लगेगा जितने जन्म भी लगे उसको पूरा करेगा फिर आगे जा करके उसका काम होगा तब तक बंधे रहेगा जिसको यह जगत कल्याण करना ही नहीं है तो उसका काम फिर हो जाएगा ये जगत कल्याण जो कहता है वो जगत ये क्या कोई वास्तव पदार्थ है बहुत सारे रोबोट खड़े होकर के रो रहे हैं हमको पानी पिलाओ पानी पिलाओ क्यों उनके अंदर ऐसा डिजाइन है ऐसा प्रोग्राम किया गया है वो बेचारे सब गंगा किनारे खड़े होके चित करते हैं हमको पानी पिलाओ पानी पिलाओ और बेचारा एक कह देना की भक्त है किसी का दुखो सहन नहीं कर पाएगा वो जा रहा था देखा इतने सारे लोग चित्कार करते हैं पानी पिलाओ वो फिर बाल्टी में लाकर के सभी को पानी पिलाने लगा फिर अंतिम को जब पिला दिया फिर बोला कि वो लोग फिर पहले वाला ऐसे ही हल्ला करते हैं पानी पिलाओ पानी पिलाओ तो पता चला कि अच्छा बिजली चली गई तो सब बंद हो गए तो इसी प्रकार की सुसुप्ति हो गया अथवा एक बार ब्रह्माकार वृद्धि हो गया तो सब नहीं रहा फिर निश्चय हो गया ये तो सब रोबोट है वैसा तो रहो तो ये जब तक तो ये जगत कल्याण रहेगा तब तो तक तो तो नहीं होगा किंतु तो जगत कल्याण मजबूरी तो अगर दिखने लगा तो इसका हो सकता है काम बन सकता है जगत कल्याण अगर बहादुरी के साथ करता है उसका तो कभी होगा ही नहीं छुटकारा होगा ही नहीं मजबूरी अर्थात मैं समाधिस्त नहीं हो पा रहा इसलिए कुछ तो करना है तो क्या करेंगे करो इसको करते रहो कुछ पाना है इसलिए नहीं है ये भी अर्थात एक प्रकार की इच्छा राय हो गया मेरे को इसे कुछ चाहिए नहीं ये किंतु बंद नहीं होता है इसलिए करते रहे कुछ भी करते रहे हमको इससे कोई मतलब नहीं है इस प्रकार की भी अगर है तो ठीक है और नहीं तो कुछ चाहिए है तो फिर ये काम बनने वाला नहीं है इसको दृढ़ निश्चय कर लेना है अर्थात ये पूरा नाटक चलता है बाकी सभी भी खेलते हैं और हम भी खेलते हैं क्यों चाहिए कुछ नहीं है बस ये करते रहो हुआ तो हुआ नहीं हुआ तो जयराम जी की कह करके शुक्र कर हो आगे कहते हैं आत्मा छेद उक्तलक्षण विवक्षित किमित असौ श्रुत्याचार्य उपदिष्टस्तव न गृहते तत्र पूर्व पक्षी वही बात कहता है आत्मा चेद उक्तलक्षण अजम अस्वप्नम अनिद्रम इस प्रकार की विवक्षित अगर ये ऐसा है तो असों, असों आत्मा तो श्रुत्याचार्य शुत्य, उपदिष्ट ये आत्मा श्रुति आचार्य के द्वारा ये तो ऐसे ही उपदेश किया जाता है अजम अनिद्रम अस्वप्न तो तथे तो वर्वे कि न गृहते उत्तर देते हैं एक बार सुना वेदांत तो तो ज्ञानी हो जाना चाहिए क्यूँ नहीं होता है पूर्व पक्ष पूछता है ये क्यूँ नहीं होता है तो उत्तर देते है सप्तम कैसे सात नंबर टिप्पणी अच्छा हाँ हाँ हाँ उक्त लक्षण स्वयं ज्योतिष रूप सो सकार छूट गया सात नंबर टिप्पणी है ना स्वयं ज्योतिष रूप होना चाहिए स्वयं में सकार नहीं है सुखमाब्रीय निखम विव्रीय सदा यहाँ ग्रहेण भगवानसु कस्य च धर्म से ग्रहेण असौ भगवान उत्तराध पहले अन्वय करेंगे यश कश्य धर्म से धर्म द्वैत यम से कोई एक धर्म का ग्रहेण ग्रहेण अर्थात उसका ग्रह ग्रह अर्थात ज्ञान कोई भी द्वैत का ज्ञान होने से असौ भगवान वो जो आत्म तत्व तो तो है परमात्मा क्या करता है सुखम नित्यम आभ्रियते द्वितीय का भान हो गया तो सुख गया और खाली सुख गया नहीं आगे सदा दुख हम विवरीय दे दुख का विवरण प्रकट कर देता है दूसरा आ गया तो सुख चला गया दुख आ गया ये तो ये वास्तव है और बृहदारण्य को उपनिषद कहते हैं तो स एका न रमे तो उसको अकेला अच्छा नहीं लगा तो इसलिए द्वितीय इच्छन द्वितीय का इच्छा किया तो ये जाया में सियात अथ प्रजा यारंभ हो गया फिर वितम में सियात अथवा कर्म पूर्वीय धन भी होना चाहिए कर्म करू जाया होना चाहिए फिर पुत्र पुत्र रूप से में उत्पन्न हो जाऊं ये द्वितीय क्यों एकाकी न रमते न रमे अकेला अच्छा नहीं लाना इसलिए साधु हो गया मतलब पहले दिन से अभ्यास करना है अकेला चलने का जितना अकेला चले गोष्ठी जुगाड़ करने का आवश्यक नहीं कोई आ गया ये तो ठीक है भाई हम भी चलते हैं अभी चले कोई हानि नहीं है फेंकना भी नहीं है कि बुलाना भी नहीं है ये अभ्यास होना चाहिए तो गोष्ठी क्यों कुछ करना है अकेले होने से कमजोर पड़ेगा अधिक होने से जोर होगा तो कुछ करेंगे इस प्रकार की इसे बुद्धि है तो इसलिए कहते हैं एकाकी विचरत विद्वान कुमार या एव तो कहते हैं दत्तात्रेय का गुरु जी थे ना गुरु था ना वो जो कन्या जो दो जो ये हाथ में ये क्या कहते हैं कंगन हो गया था एक ने तोड़ दी ठीक है में मिथ्या अभिनिवेशाद आत्मतत्व तत्व स्वरूप सुखम सदैव आच्छाद्य थे मिथ्या अभिनिवेश होने से द्वैत में सत्य बुद्धि मिथ्या अभिनिवेश होने से आत्म तत्व स्वरूप सुखम सदाव आच्छाद्य थे आत्म जो कि स्वरूप है और वह सुखरूप ही है अच्छा दोनों हो जाता है क्यों दूसरा को सत्य मान लिया अगर ये सब मिथ्या है इस प्रकार निश्चय है तो अंदर में दूसरा मैं ही सत्य हूं तो वो जिसको देखेगा वो मिथ्या ऐसे निश्चय होना चाहिए आगे फिर आप जितना खेलना है खेल सकते हैं तो ये सत्य तो बुद्धि नहीं रखना है और तस्मा देव वस्तु तो असदी दुखम सर्वदा प्रकटी तो तस्मा देव क्योंकि मिथ्या अभिनिवेश हो गया मिथ्या अभिनिवेश के चलते तो तो तो तो सुख का अच्छादन हो गया तस्माद वही मिथ्या अभिनिवेश से सुख का अच्छादन हो जाने से वस्तु तो असद अभी दुखम सर्वदा प्रकटी होती दुख तो असत है होने पर भी सर्वदा प्रकटी भवती प्रकट हो जाता है तेन असो भगवान भगवान कौन है कहते आत्मा आत्मा अर्थात आप अहम अहम आत्मा पर्यावाची शब्द है वो ही भगवान है श्रुति नुति के आधार पर आचार्यो के द्वारा उपदेश होने पर भी स्पष्ट भाव नहीं होता है क्योंकि ये करना है वो करना है वो करना है जिस समय में कोई पदार्थ को बहुत कर लेंगे मिठाई खाने का इच्छा है दस खा लिया फिर क्या सोचेगा उसके बाद आगे हो गया बस इसको तो जीवन भर के लिए हो गया फिर तीन दिन पांच दिन जाएगा अगला दिन से फिर आरंभ होगा एक होने से चलेगा अब जितना दिन रोकते चलेंगे संख्या बढ़ेगा फिर दस तक तो पहुंचाएगा फिर खा लेगा और तो अब तो, तो सारा जीवन क्लियर हो गया तो ये सब अर्थात एक है तो एक को ही रोकना है तो ये अर्थात तो ये बासना को रोकने के लिए ही निष्काम सेवा कहा जाता है निष्काम सेवा करने से बासना रुक जाती है रजो निकल जाता है उससे श्लोक व्यावर्त्या श्लोक का द्वारा व्यावर्त्य होगा जो संका जिसका निराकरण करना है उसको दिखाते हैं भाष्य में एवं उच्यमी बहुश पर कस्मा लौकि न गृह्य पूर्व पक्ष का प्रश्न है एवं अपि अजम अस्वप्नम अनिद्रम सकृत विभातम सर्वदा भान होता है इस प्रकार की कहा जाने पर भी टीका में कहते हैं एवं तो एवं का अर्थ टीका में स्वयं आदि स्वयं आदि प्राग उपदिष्ट प्रकारेण इति प्रकार स्वयं ज्योतिष ज्योतिष ये प्राग उपदिष्ट प्रकार पहले कहा गया आत्मा स्वयं ज्योति है स्वयं ज्योति अर्थात तो अपने आपको जानने के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं है प्रकार इतिहावत आगे भाष्य में एवं उच्च माने अपनी आत्मा स्वयं ज्योति है अस्वप्न अनिद्रम और शरीर के लिए कहा अजम अजम अस्वप्नम अनिद्रम उच्च मानम अपनी कहे जाने पर भी उच्च मानव कर्म निशान कहे जाने पर भी बहुशह बार बार कहा जाता है कोई कुछ चीज एक बार कह दिया दूसरे लोग सोचेंगे कि हो सकता है ऐसा कह दिया किंतु कोई एक बात को बार बार कहता है अर्थात तो उसमें उसका तात्पर्य है इसको कहते हैं अभ्यास अभ्यास के तात्पर्य का लिंग है बहुस बहुस अर्थात ये तात्पर्य लिंग है श्रुति आचार्य बार बार कहते हैं परमार्थ तत्व तो तो अकस्मात लौकिकेर न गृहते लौकिकेर एक नंबर टिप्पणी दे दिया मंद मध्यम अधिकारी भी मंद मध्यम क्यों हो गए वासना ये करना है वो करना है तो फिर ग्रहण नहीं होगा इति उचित टीका में आगे है ना पंक्ति टीका में श्रुत्याचार्य उपदेश तात्पर्य शून्य तम बारयति बहुस इति ये पंक्ति यहाँ नहीं इसको काट दीजिए पूरा श्रुत्याचार्योपदेश तात्पर्य शून्य तव बारयति बहुस इति यहां तक तो पूरा कट जाएगा ये पंक्ति ही यहाँ नहीं है आगे त्र श्लोकम अवतार्य व्याको श्लोक का अवतरण करके इसका करते करते हैं, करते हैं व्याख्यान भाष्य भाष्य में में उच्यते आगे व्याख्या क्योंचि दयाय वस्तुनो धर्म से ग्रहण ग्रहण आवेशन मिथ्याभिनीत सुखमाप्रीयते अनायास आच्छाद यस्मदि युन य दो नंबर टिप्पणी राग विशेष जिसमें राग है तो राग अगर होगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चला जाएगा राग बहुत पहले राग था किंतु धीरे धीरे उसको अभ्यास करके छोड़ दिया किंतु कहीं से कहीं उद्बोध मिल जाएगा तब तो फिर महान अनर्थ हो जाएगा तब तो फिर चला जाएगा एक मेल मिला की धर्म ये इसमें था उसमें था कि तो ये ये सब कितना महायुद्ध हो रहा है इसराइल में एक सूचना आया फिर छुट्टी आया अच्छा एक तो दो साल पहले एक साल पहले सुना था यूक्रेन में कुछ युद्ध हो रहा है अभी फिर और एक आरम्भ हो गया इसको क्या हो रहा है चलो थोड़ा देख ले तो इसको क्या संस्कार अगर पढ़ा होगा तो फिर जिस समय में मन थोड़ा कमजोर हो जाएगा वो फिर आप जाकर उसको देख लेंगे ये क्या हुआ इधर फिर इसराइल में क्या हो गया क्यों एक तो मेल नहीं क्या की? ये तो युद्ध हो रहा है फिर अभी इतने इतने सारे धर्मों के बीच में धर्मों को लेकर के युद्ध तो ये सब कहते हैं राग विशेष अर्थात कहीं राग है तो उद्बोध होकर आने से फिर तुरंत खुल जाएगा इसलिए कहते हैं वो सब को दूर से ही बंद करके रखना है इसलिए कभी कभी हम सोचते हैं ये जो पूरा हो जाएगा ना मांडो ये नेट को हटा देखिए यह है कि कभी कभी ये राग फिर चलता है ठीक है बहुत ज्यादा नहीं होता है फिर भी सन्यासी है वो सबसे हटना चाहिए अच्छा आगे भाष्य में कश्य चीज द्वैय वस्तुन धर्म से ग्रहण द्वैत का द्वैत धर्म द्वैत अर्थात द्वैत धर्म यहां अद्वैत नहीं है द्वैत धर्म का ग्रहेण ग्रह अर्थात ज्ञान ग्रह ग्रह कहते ना इसको ग्रह लग गया पिछाचो जैसा तो इसको कहते हैं ग्रहण आवेशन है अर्थात आवेश हो जाएगा मिथ्या अभिनिविष्ट तया मिथ्या अभिनिवेश हो जाएगा मिथ्या अभिनिवेश वही ग्रहण आवेश हो जाना विचार कर नहीं विचार करके सुखम आवरिये सुख का आवरण हो जाता है कैसे अनायासे अनायासे अनायासन क्यों कहते, है? कहते है अना ना। हैं टीका में टिप्पणी कहते हैं अनायासन निमित्तांतरम अनपेक्ष मिथ्या अभिनिवेश मात्र ये अभिनिवेश होने के लिए और कुछ नहीं चाहिए केवल अविद्या हो गया था आगे चलेगा तो ये सब तो अन्य कोई आवश्यकता नहीं है सुखों का आवरण करने के लिए और कुछ नहीं चाहिए बस मिथ्या अभिनिवेश हो गया द्वैत में सत्य तो बुद्धि हो गया अविद्या से उतना से ही हो जाएगा आगे टीका में द्वैते गृहमाणे अभी कथम आत्मस्वरूप से सुख से अनायासे द्वैत का ग्रहण होने पर भी आत्मस्वरूप ये, ये अनायासन क्यों आच्छादन हो जाएगा जो आत्मस्वरूप सुखरूप है द्वैत का ग्रहण होने पर भी सुखरूप क्यों आच्छादन हो जाएगा अर्थात ये अंधकार आ जाने पर मतलब प्रकाश आ जाने पर यह अंधकार क्यों चला जाएगा इस प्रकार पूर्व पक्ष का प्रश्न है तो ये आच्छादन सुख रूप ये क्यों हो जाएगा इसका उत्तर देते हैं भाष्य में द्वय उपलब्धि निमित्त ही तथा आवरणम द्वयोपलब्धि निमित्तम य आवरण से द्वैत का उपलब्धि हुआ तो अद्वैत का आवरण हो गया द्वैत तो उपलब्धि ही निमित्त बन गया आवरण के लिए द्वैत तो उपलब्धि निमित्त बौब्री है द्वैत तो उपलब्धि का निमित्त आवरण है ये नहीं है कहते द्वैत तो का उपलब्धि हुआ तो सुख का आवरण हो गया अन्यत्र विचार में कहते हैं पहले आवरण होगा आगे विक्षेप होगा तो द्वैत तो है तो कहते हैं जो द्वैत तो आ गया ये आपका सुख को आवरण कर दिया सुसुप्ति में आवरण है किंतु द्वैत तो है क्या द्वैत तो नहीं होने से भी देखो सुख का अनुभव हो रहा है द्वैत तो आ जाएगा तो सुख का अनुभव नहीं होगा ये तो विषय सुख आता है वास्तविक जिस समय में, में सुखो होता है ना आनंदमय कोष में जाता है आनंदमय कोष में जाने का समय द्वैत का भान नहीं होता है द्वित का भान होने के लिए विज्ञानमय कोष चाहिए जितना आनंदमय कोष में जाएगा विज्ञानमय कोष काम नहीं करेगा जब हम विज्ञानमय कोष में कुछ कार्य करते हैं कुछ पढ़ते हैं पंक्ति घटता नहीं एकदम लगाए हैं बुद्धि और पंक्ति घट गया उसे बुद्धि क्षणभर के लिए क्या होगा एकदम शांत हो जाएगा आनंद हो जाएगा और पंक्ति नहीं सोचेगा तो जिस समय में आनंदमय कोष में, में। इसलिए जगत के सारे प्राणियों का उद्यम है आनंदमय कोष में जाने के लिए जिसके लिए यहां तक भी ओ, तो देशी मद्यपान भी कर लेता है क्यों विज्ञानमय कोष को बंद करना है कैसे भी बंद करूं आनंदमय कोष में जाएगा सुसुप्ति एक उपाय हो तो प्राकृतिक उपाय उसके ऊपर तो उसका अधिकार नहीं है तो इसलिए अन्य उपाय खोजता है किसी प्रकार के नशा लेकर के विज्ञान कोश में चला जाओ विज्ञान महकोश इतना हानिकारक है द्वैत उपलब्धि निमित्तम ही तत्र आवरण तत्र अर्थात आत्म सुख में सुख का आवरण है द्वैत की उपलब्धि होना इसलिए द्वैत को जितना हटाना न यतनांतरम अपेक्षिते और कुछ आवरण की आवश्यकता नहीं है बस द्वैत आ गया तो सुख का आवरण हो गया अज्ञान मात्र व्यवधान है इसलिए आनंदमय कोष में रहने का समय में अज्ञान आवृत हो करके सुख का अनुभव कर रहा है अर्थात अभी एक पॉलिथीन है लंटन के ऊपर एक पॉलीथिन तो है किंतु वो पॉलिथिन रंग पोलिथीन नहीं है वो प्लेन पॉलिथीन है इसीलिए लंटन का जो प्रकाश आ है वो पूरा उसको अनुभव हो रहा है बीच में एक पॉलिथिन है अगर आप वो पॉलिथिन के ऊपर दूसरा रंग पॉलिथिन लग गया तब तो विक्षे पारम हो गया और सुख नहीं रहेगा अब तो नीला प्रकाश देखेगा भी का कार्य है इत्या में इत आत्म तत्व यथावत न प्रतिभाती इस कारण से भी आत्मतत्व तो यथावत तो प्रतिभा मतलब प्रतीत तो नहीं हो रहा है दुखम श्लोक में दुखम विप्रियते प्रकटी दुख प्रकट हो जाता है सुख का आवरण हुआ और दुख का प्रकट हुआ एक द्वैत आ जाएगा तो दुख आ जाएगा क्योंकि द्वैत का स्वभाव है चलनशील द्वित जगत गचती थी जगत तरह संसार वो परिवर्तन होगा आज वो हमको सुप्रिय रूप से प्रतिभा हो गया हम कहते हैं द्वित भी सुख कारक है किंतु उसका स्वभाव परिवर्तन होगा एक दिन जिससे एक दिन सुख मिला एक दिन उसी से दुख मिलेगा निश्चित रूप से देखेंगे किसी भी पदार्थों को आप देख लीजिए 10 साल के बाद देखिए उसे एक दिन सुख मिला था आज दुख मिला जो इस तत्वों को जल्दी ग्रहण कर लेगा आज जिससे सुख खोज रहा हूं कल इसी से दुख होगा तो फिर दुख होगा ही होगा इसलिए कहीं भी सुख खोजना यह व्यहतर चीज है पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्ण मुदश्यसे पूर्णश पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओ शांति शांति शाति